सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक 11 अपना है क्या लुटाओ प्रश्न पूज दी मुझे बचपन से ही अपना जानकर उन्मुक्त इसने और प्रेरणा देते रहे ढेर सारी स्मृतियों के बीच उनका सबके प्रति अपनापन बालवत प्रेम सब कुछ लुटा देने की तत्परता और सारे वातावरण को आनंद से भर देने वाला रूप मेरे भीतर भरता गया भरता गया मु सरोज किसी न किसी बहाने कहते थे अपना है क्या लुटाओ अपना है क्या लुटाओ उनके इस प्यारे वचन का आशय कृपा करके हमें कहें नरेंद्र सन्यास का यही तो मौलिक अर्थ है अपना है क्या लुटाओ जिसने कुछ अपना माना उसने संसार बसाया जिसने संसार बसाया उसने अपने लिए कारागृह बनाया अपनी जंजीरें ढाल ली हमारी जंजीरें मेरे तेरे से बनी यह मेरा वह तेरा यह मेरे की सीमा वह तेरे की सीमा हमारी सब सीमाएं कारागृह बन जाती हाथों में पैरों में जंजीरें बन जाती और जितना ही हम मेरे में जकड़ते जाते उतने ही कृपण होते जाते हैं उतने ही कंजूस होते जाते और परमात्मा किसी को उपलब्ध हो जाए कृपण को उपलब्ध नहीं हो सकता क्यों कृपण को उपलब्ध नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा को पाने की एक शर्त कृपण पूरी नहीं कर सकता और वह शर्त है प्रेम कृपण प्रेम कर ही नहीं सकता कंजूस के लिए प्रेम असंभव है कृपण डरता है कि किसी से प्रेम किया तो फिर मेरे तेरे का भाव छोड़ना पड़ता है प्रेम का अर्थ और क्या है मेरे तेरे का भाव छोड़ना किसी के साथ मेरे तेरे का संबंध छोड़ देना किसी के साथ सीमाएं मिला लेना किसी के साथ एक हो जाना किसी के साथ तल्लीनता और तन्मयता किसी के साथ हार्दिक आत्मिक संबंध किसी के लिए प्राण तक दे देने की तत्परता और कृपण तो पैसा नहीं दे सकता प्राण तो देना दूर कृपण तो कुछ दे ही नहीं सकता और जो दे नहीं सकता वो प्रेम कैसे देगा प्रेम तो सबसे बड़ी संपदा है पैसा नहीं दे सकता प्रेम कैसे देगा और एक बड़ी अनूठी मनोवैज्ञानिक घटना घटती एक दुष्ट चक्र पैदा होता है जो कृपण है प्रेम नहीं दे सकता है। और चूंकि प्रेम नहीं दे सकता इसलिए और कृपण होता जाता है जो लोग धन के दीवाने होते हैं वे वही लोग हैं जिनके जीवन में प्रेम का अमृत नहीं बरसा अगर उनके जीवन में प्रेम हो तो धन का पागलपन पैदा नहीं हो जिसके पास प्रेम है वो लुटाने का मजा जानता है बांटने का मजा जानता है उसकी खुशी ही बांटने में और जिसके पास प्रेम नहीं है उसकी एक ही खुशी इकट्ठा करना जोड़ना और जोड़ जोड़ के मरोगे जोड़ जोड़ के करोगे क्या सब यहीं पड़ा रह जाएगा साथ ना ले जा सकोगे जिंदगी भर जोड़ने में बिताई और फिर खाली हाथ चिता पर चढ़ गए तो तुम्हारी जिंदगी मुढ़ता रही एक व्यर्थ का उपक्रम रहा एक अर्थहीन चेष्टा रही तुमने रेस से तेल निकालना चाहा। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है जो बचाएगा खो देगा और जो खोने को राजी है बचा लेता है ये परम गणित के सूत्र है कल तुमसे मैंने परम गणित का एक सूत्र कहा था कि अंश अपने अंशी के बराबर होता है ये तर्कातीत है ऐसी ही आश तुमसे परम गणित का दूसरा सूत्र कहता हूं साधारण गणित में तो जो बचाता है वो बचा पाएगा लेकिन इस परम गणित में जो बचाता है वो खो देता है और जो खोने को राजी है वो बचा लेता है तुमने प्रेम दे के देखा चकित करने वाला एक अनुभव होगा जितना तुम देते हो उतना ज्यादा तुम्हारे पास देने को होता है ऐसे ही समझो जैसे किसी कुएं से हम पानी भरते जितना हम पानी भरते हैं कुएं के झरने उसमें और नए पानी को लेते आते कोई कृपण अपने कुएं पे ताला डाल दे बंद करके इस डर से कि कहीं वक्त बेवक्त सूखा पड़ जाए बरसा ना हो तो कम से कम मेरे कुएं का पानी तो मेरे कुएं के भीतर रहेगा मेरे तो काम आएगा ऐसे मोहल्ले पड़ोस के लोगों को भरने दू सारा पानी लुट जाए वक्त बेवक्त खुद मुसीबत में पड़ूंगा ताला डाल के अपने कुएं में पानी को बचा ले तो क्या परिणाम होगा दो परिणाम होंगे एक तो यह होगा कि उस कुएं का जल जीवंत नहीं रह जाएगा मुर्दा हो जाएगा जहरीला हो जाएगा विषाक्त हो जाएगा सड़ जाएगा जहां बहाव नहीं होता जहां प्रवाह नहीं होता वहां सड़ान पैदा होती वहां जहर निर्मित हो जाता है जो बहके अमृत था वो अवरुद्ध होकर जहर हो जाता है अगर ठीक से समझो तो बहने में अमृतत्व है और ठहर जाने में जहर है बहने में महाजीवन है और ठहर जाने में मृत्यु है और दूसरी घटना यह घटेगी क्योंकि पानी निकाला नहीं जाएगा इसलिए झरने कुएं के काम में नहीं आएंगे तो झरने धीरे धीरे अवरुद्ध हो जाएंगे मिट्टी की परतें जम जाएंगी पत्थर बैठ जाएंगे फिर अगर किसी दिन तुमने कुएं से पानी निकाला तो पानी पीने योग्य नहीं होगा पहली बात दूसरे झरने अवरुद्ध हो गए वह नया पानी नहीं लाएंगे ऐसी ही स्थिति प्रेम की तुम एक कुआ हो उचो और तुम्हारे झरने हृदय के परमात्मा से जुड़े तुम अनंत अनंत स्रोत से संयुक्त हो डरो मत कि तुम बांटोगे तो चुक जाएगा तुम जितना बांटोगे उतना ही नए नए जल स्रोत खुलते जाएंगे तुम चकित हो गए कि एक ऐसी संपदा भी है जो बांटने से बढ़ती है, उस संपदा का गणित अलग है वे ठीक कहते थे अपना है क्या लुटाओ सब परमात्मा का है वही देने वाला है वही लेने वाला है सब खेल उसका है तुम्हारे भीतर भी वही देने वाला है और दूसरे के भीतर वही लेने वाला है मैं तुमसे बोल रहा हूं वही बोलने वाला है तुम सुन रहे हो वही सुनने वाला है जिस दिन यह समझ में आ जाता है कि बोलने वाला भी वही सुनने वाला भी वही उस दिन न कोई गुरु है ना कोई शिष्य उस दिन वही बचा उसने ही अपने को दो में बांट कर सारा खेल सारी लीला का आयोजन किया है। इस सूत्र को नरेंद्र तुम अपने जीवन में क्रांति की शुरुआत बना सकते हो इसे याद रख सको अगर तो तुम रोज रोज धनी होते जाओगे तुम रोज रोज एक बड़े साम्राज्य के मालिक होते जाओगे यह भी हो सकता है कि बाहर से देखने पर एक दिन तुम भिक्मंगे हो जाओ लेकिन भीतर तुम्हारे सम्राट होगा और अगर तुम धन इकट्ठा पद इकट्ठा प्रेम इकट्ठा सब इकट्ठा करने में लग गए तो यह हो सकता है कि ऊपर से एक दिन तुम सम्राट दिखाई पड़ो लेकिन भीतर तुम दीन और दरिद्र भिक्मंगे। और परमात्मा तुम्हारे भीतर का आकलन करता है वो तुम्हारी खते खाते बही नहीं देखेगा वह तुम्हारी अंतरात्मा देखेगा वहां वही लिखा जाता है जो तुम लुटाते हो जो तुम बांट देते हो फिर बांटने का अर्थ यही नहीं है कि तुम वस्तुएं ही बांटो जो तुम्हारे पास हो अगर तुम गीत गा सकते हो तो गीत गाओ अगर तुम नाच सकते हो तो नाचो अगर तुम प्रेम दे सकते हो प्रेम दो अगर तुम ज्ञान दे सकते हो ज्ञान दो ध्यान दे सकते हो ध्यान दो तुम जो दे सकते हो जो तुम्हारे पास है तुम उसी को बांटने का माध्यम बन जाओ और तुम रोज रोज पाओगे जो तुम बांट रहे हो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है कहां तुम बूंद थे एक दिन पाओगे कि सागर हो गए और सब उसी का है इस पर मालिकत करना इस पर कहना कि मेरा है अनुचित है उपयोग कर लो मगर मालिक मत बनो। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं एक भोगी वो भी मालिक और एक त्यागी वो भी मालिक भोगी कहता है मेरा है छोड़ूंगा नहीं त्यागी कहता है मेरा है मैं दान करता हूं मगर दोनों मानते हैं कि मेरा है मेरा सन्यासी तीसरे तरह का आदमी है वह कहता मेरा है ही नहीं तो न तो रोकने का सवाल है न त्यागने का सवाल है गुजर जाने की बात है मेरा है ही नहीं तो कैसे छोड़ू कैसे त्यागू और मेरा है ही नहीं तो कैसे पकड़ू दोनों में अन्याय हो जाएगा जो कहता है मैंने त्याग दिया वो उतनी ही भ्रांति में जितनी भ्रांति में वह जो कहता है कि मैंने संग्रह कर लिया संग्रह और परिग्रह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोनों के पार जाना पलटू कहते हैं बार बार दोनों के पार जाना संग्रह और परिग्रह दोनों के पार जाना एक ऐसी स्थिति तुम्हारी चेतना क्यों होनी चाहिए न यह न वह नेति ने, थी, ने थी। फिर वो जो तुम्हें देता है भोगो और भोगने की सबसे बड़ी कला है बांटना इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम्हारे तथाकथित साधु संत भी साधु संत नहीं होते और कभी कभी साधारण जनों में अपूर्व साधुता होती मेरे एक प्रोफेसर थे शराबी थे सारे विश्वविद्यालय में उनकी निंदा थी लेकिन मैंने उनमें साधु पाया शराब वो कभी अकेले नहीं पीते थे जब तक दस पांच पियक्कड़ ना हो तब तक वो नहीं पीते थे अगर उनके पास इतनी सुविधा न हो कि दस पांच को निमंत्रित कर सकें तो बिना पिए रह जाते थे मैंने उनसे पूछा कि कभी कभी आप बिना पिए रह जाते हैं बात क्या उन्होंने कहा कि बात ये कि मेरे पास सुविधा अगर दस पांच को पिलाने की ना हो तो क्या अकेले पीना पीने का मजा संग साथ में जब दस पांच मिलके पीते तो मजा है जब दस पांच को मैं पिलाता हूं तो मजा है और यह उनके पूरे जीवन का हिसाब था यह शराब के संबंध में ही सच नहीं था यह हर चीज के संबंध में सच था जो भी उनके पास होता उनका घर देख के कभी कभी हैरानी होती थी उनका घर बिल्कुल खाली था मैं कभी कभी उनके घर ठहरा तो चकित होता था घर बड़ा लेकिन बिल्कुल खाली क्योंकि चीजें बचे ही नहीं वो किसी को भी दे दें मगर उन जैसा धनी आदमी मैंने नहीं देखा उनकी समृद्धि परम गणित वाली थी और उनको साधु तो तुम नहीं कहोगे क्योंकि शराब पीते थे लेकिन मैं उनको साधु कहूंगा जब मैं उनके घर ठहरता तो वो शराब न पीते मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे संकोच में ना रुके आप पिए मजे से पिए मैं तो शराब नहीं पी सकता तो बैठ बैठकर सोडा पी लूंगा मगर आप पिए संगसांत दे दूंगा उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जब तक बांटू ना मैं जब तक डालू ना मैं घर में मेहमान हो और उसको मैं पिला ना सकूं तो मैं भी नहीं पिऊंगा। यह पीना अमानवीय हो जाएगा घर में मेहमान हो और मैं ना पीऊं मैंने उनसे कहा कि आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी पी ही लेनी चाहिए मगर पीछे मुझे झंझट होगी मेरे शरीर को आदत नहीं है मगर आपकी बात से मुझे ऐसा लगता है कि छोड़ू फिक्र पी ही लू आपको इतना कष्ट ना दू नहीं उन्होंने कहा कि मुझे कोई तकलीफ नहीं न पीने में कई बार ऐसे मौके आ जाते क्योंकि मेरे पैसे तो 15 तारीख तक खत्म हो जाते 15 दिन तो पीछे फांके में जाते कोई भी विद्यार्थी उनके पास पहुंच जाए कि फीस नहीं है वो फौरन पैसे दे देंगे उन पे होने भर चाहिए उधार लेके भी अगर मिल सके तो वो फीस चुका देंगे किसी के पास किताबें नहीं है तो किताबें चुका देंगे किसी के पास कपड़े नहीं तो कपड़े ला देंगे कोई बीमार है तो उसकी फिक्र में लग जाएंगे उनकी पत्नी बहुत परेशान थी उनकी पत्नी अंतता उन्हें छोड़कर चली गई उनकी पत्नी दिल्ली रहती थी वो सागर रहते हैं मैंने उनसे पूछा कि पत्नी छोड़ के चलेगी बात क्या आप जैसे आदमी को कोई छोड़ के जा सके उन्होंने कहा मेरी पत्नी की एक तकलीफ है जो सभी स्त्रियों की होती संग्रह और मैं वो नहीं कर सकता पड़ोस में एक आदमी बीमार था उसके पास खाट नहीं थी तो मैंने पत्नी की खाट दे दी इससे वो बहुत नाराज हो गए उसने कहा कम से कम खाट तो बचने देते मैंने उससे कहा हम स्वस्थ हैं हम नीचे सो सकते हैं मगर यह आदमी बीमार है इसको जरूरत है वो उसी दिन चली गई वो मायके चली गई उसने लिख दिया कि अब मैं आऊंगी नहीं शराबी भला में रहे हो लेकिन मैं एक साधुता स्पष्ट देखता हूं और मैं मानता हूं कि परमात्मा भी उनकी शराब का हिसाब नहीं रखेगा उनकी साधुता का हिसाब रखेगा परमात्मा नहीं हिसाब रखेगा कितनी बोतलें उन्होंने पी लेकिन जरूर हिसाब रखेगा कि कितना उन्होंने बांटा नरेंद्र सूत्र सुंदर है अपना है क्या लुटाओ अपना कुछ भी नहीं सभी उसका है सब भूमि गोपाल की जीने की कला एक ही है बांटना फिर जो हो वही बांटो और बांटने में कभी कंजूसी मत करना और तुम नए नए साम्राज्य को उपलब्ध होते जाओगे नई नई तुम्हारी मालकियत होगी नया नया वैभव तुम्हारा होगा मगर हिम्मत लुटाने की चाहिए ही तीसरा प्रश्न आप अक्सर कहा करते हैं कि अस्तित्व को जो दोगे वही तुम पर वापस लौटेगा प्रेम दोगे प्रेम लौटेगा घृणा दोगे घृणा मिलेगी यही नियम है आप तो प्रेम की मूर्ति हैं, आप प्रेम ही हैं प्रेम ही बांट रहे हैं फिर भी आपको इतनी गालियां क्यों मिलती क्या उपरोक्त नियम सच नहीं है समझाइए योग कुसुम प्रेम जब बहुत बढ़ जाता है, तो लोग गालियां देते तुमने देखा ना आपसे तुम तुम से तू तु। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है तो आपसे तुम होता है तुम से तू तु होता है जैसे जैसे मित्रता बढ़ती है लोगों में तो एक दूसरे को गाली देने लगती मित्रों का लक्षण ही ये अगर मित्र भी एक दूसरे से कहें आइए विराजिए पधारिए, तो उसका मतलब यह है कि मित्रता नहीं है मित्र मिलते हैं पहले तो पहले तो एक दूसरे की पीठ पर जोर से धपाड़ा देंगे मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन रास्ते पर एक आदमी को जोर से उसकी पीठ पर धपाड़ा दिया कि आदमी गिरते गिरते बचा हम मुल्ला नसरुद्दीन कबरुद्दीन बहुत दिन बाद दिखाई पड़े उस आदमी ने कहा क्षमा करिए मैं बहुरुद्दीन नहीं हूं मुल्ला ने कहा अबे तू मुझको धोखा देता और एक दूसरा धपाड़ा दिया कि वो आदमी बिल्कुल ही जमीन पर पहुंच गया उस आदमी ने कहा भाई साहब मैं कह रहा हूं कि मैं बहरुद्दीन नहीं हूं मुल्ला ने कहा हद हो गई सख तो मुझे भी थोड़ा सा होता था क्योंकि बहरुद्दीन मोटा हुआ करता था तुम बिल्कुल दुबले मालूम होते वो ठिगना था तुम लंबे मालूम होते मगर जिंदगी में चीजें बदलती हैं तो सो मैंने सोचा हो ना हो, हो तो तुम बहरुद्दीन अब तो उस आदमी को भी गुस्सा आया उसने कहा क्या हद दोगी जब तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारा मित्र मोटा था मैं मोटा नहीं हूं तुम्हारा मित्र ठिगना था मैं लंबा हूं जब तुम्हें यह सब साफ समझ में आ रहा फिर भी धपड़े मारते हो शर्म नहीं आती मुला नसुद्दीन का तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत क्या मैं बहुरुद्दीन को मार रहा हूं तुमको तो मार भी नहीं रहा मित्र गालियों में बात करने लगते इसलिए कुसुम को चिंता लेने की बात नहीं लोग गालियां देते होंगे वो भी उनकी मित्रता की शुरुआत है गाली देने का भी कष्ट करते हैं ये क्या कुछ कम कौन किसके लिए क्या करता है मेहनत उठाते हैं गाली देते हैं और गाली कुछ ऐसी तो नहीं दी जाती चिंता करते होंगे क्रोध करते होंगे बेचैन होते होंगे गाली अचानक तो नहीं पैदा हो जाती गाली के पीछे लंबा सिलसिला होता रात भर सोते नहीं होंगे करबटे बदलते होंगे मेरी छाया उनका पीछा कर रही होगी मेरा नाम उन्हें बार बार याद आता होगा यह सब शुरू हुआ होगा गाली तो सिर्फ लक्षण है इस बात का कि मुझसे नाता बन रहा है आगे आगे देखिए होता है क्या इतना परेशान क्या होना फिर लोग हैं जो उनकी समझ में आता वही करेंगे ना जितनी उनकी समझ है उससे ज्यादा तो वे नहीं कर सकते जहां तक मेरा संबंध है मैं जितना प्रेम दे रहा हूं उससे अनंत गुना पा रहा हूं और जो प्रेम मुझ पर बरस रहा है जो फूल मुझ पर बरस रहे हैं उनमें अगर कभी एकात कांटा भी आ जाता तो उसकी शिकायत क्या जब गुलाब बरसते हैं तो कभी कभी एक कांटा भी आ जाता गुलामों पर ध्यान रहे तो कांटा भी कांटा नहीं मालूम होता तुम्हें अखर जाती होंगी गालियां जो लोग मुझे देते क्योंकि तुम्हें फूल नहीं दिखाई पड़ते जो लोग मुझ पे फेंक रहे हैं मुझे जितना प्रेम मिल रहा है शायद इस पृथ्वी पर किसी और आदमी को नहीं मिल रहा होगा आखिर तुम सबने अपना हृदय मेरे लिए लुटा रखा है जब इतना प्रेम मिलेगा जब इतने मित्र होंगे इतने प्रेमी होंगे एक लाख मेरे सन्यासी हैं इतने मेरे प्रेमी हैं किसी ने आनंद तिर से पूछा कि अगर भगवान कहें कि तुम आत्महत्या कर लो तो करोगे तो आनंद तीर्थ का वो मेरा सौभाग्य होगा कि उन्होंने मुझे सोग समझा अगर वो कहेंगे तो तत्क्षण आत्महत्या कर लूंगा जिस व्यक्ति को इतना प्रेम मिल रहा हो कि उसके लिए आत्महत्या करने को कोई सौभाग्य से तैयार हो जाता हो उसके लिए कुछ गालियां भी जरूरी नहीं तो भोजन बेस्वाद हो जाए उसमें थोड़ा नमक चाहिए एकदम सक्कर ही सक्कर डायबिटीज पैदा करती मीठा ही मीठा नहीं कभी कभी करेली की सब्जी भी अच्छी लगती सो कुछ करेली की सब्जियां भी बेचते हैं लोग जहां तक मेरा संबंध है मैं तो उससे भी आनंदित होता हूं तुम भी उससे आनंदित होना शुरू हो और इस जगत का एक नियम है कि यहां हर चीज संतुलित होती है। अगर इतने लोग मुझे प्रेम देंगे इतने लोग मेरे मित्र होंगे तो इतने ही लोग मेरे प्रति क्रोध से भी भरेंगे और इतने ही लोग मेरे प्रति शत्रुता से भी व्यवहार करेंगे तो संतुलन हो पाएगा नहीं तो संतुलन नहीं हो पाएगा ये जगत ऐसे है जिससे कोई रस्सी नट चलता है तो अपने को हमेशा तोलता रहता है जरा बायां झुका तो फिर दायां झुका दायां फिर बायां बायां ज्यादा झुकने लगे डर पैदा होता है गिर जाए तो फिर दाएं झुक जाता है जैसे रस्सी पे नट चलता है ऐसा ही यह संसार है यहां प्रत्येक चीज अपने को संतुलित करती रहती अगर तुम चाहते हो तुम्हें कोई गाली ना दे तो एक ही उपाय है कि तुम किसी का प्रेम स्वीकार मत करना अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हारा अनादर ना करे तो एक ही उपाय है कि तुम किसी का आदर मत लेना अगर तुम चाहते हो कांटे तुम्हें न मिलें तो तुम फूलों से प्रेम छोड़ देना तो यह हो सकता है लेकिन मुझे फूलों से प्रेम है। मैं फूल देता हूं फूल बांटता हूं और जब फूल मेरे पास वापिस लौटते हैं तो मैं अनुग्रहित होता हूं तब स्वभावता में कांटों को भी अंगीकार करता हूं मुझे कुछ ऐतराज नहीं है मुझे अगर ऐतराज कभी हो तो इस बात का हो सकता है कि लोग अगर उपेक्षा कर रहे होते तो ऐतराज की बात थी लोग उपेक्षा नहीं कर पा रहे ये अच्छे लक्षण है शुभ लक्षण है ऐसे ही सिलसिले शुरू होते हैं पहले लोग गालियां देंगे फिर खुद सोचेंगे कि जिसको हम गालियां दे रहे हैं आखिर आदमी कहता क्यों है इतने लोग प्रेम भी इसे करते हैं फिर पढ़ेंगे फिर पूछेंगे फिर समझेंगे फिर एक आध चले आएंगे अगर गाली का नाता बन गया तो नाता तो बन ही गया अब इस गाली के नाते को प्रेम में बदल लेने की बात है वो मैं कर लूंगा वो मैं जानता हूं कि गालियों को कैसे फूलों में रूपांतरित किया जाए और लोगों को क्षमा करना होगा लोग अपनी समझ से ही समझ सकते हैं न्यायाधीश ने अभियुक्स से पूछा डॉक्टर ने तुम्हें मुफ्त दवाई दी इस भलाई के बदले में तुम उसकी घड़ी चुरा के ले गए यह लज्जाजनक हरकत तुमने क्यों क्योंकि तुम्हें शर्म भी नहीं आती अभियुक्त ने उत्तर दिया हुजूर डॉक्टर ने मुझे हर आधे घंटे के बाद दवाई पीने के लिए कहा था मेरे पास घड़ी नहीं थी व्यक्तियों के अपने सोचने के ढंग हैं और मैं जो कह रहा हूं वह उनके लिए बेचैन करता है उनकी परंपरा उनकी रूढ़ियां उनकी जड़ धारणाओं के विपरीत हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार डॉक्टर के यहां पहुंचे दाढ़ी बढ़ी हुई चेहरे पर बारह बजे हुए बाल उलझे हुए कपड़े भी मैले कुछले बिल्कुल मजनू बना हुआ था पहली नजर में तो डॉक्टर ने उसे पहचाना ही नहीं कि यह मुला नसरुद्दीन है जब मुला नसरुद्दीन ने कहा कि अरे डॉक्टर साहब आप मुझे नहीं पहचाने मैं नसरुद्दीन आज से एक महीने पहले मुझे बुखार चढ़ गया था और मैं इलाज करवाने के लिए आपके पास आया था और आपने मुझे नहाने के लिए मना किया था डॉक्टर को याद आया तो वो बोला अच्छा अच्छा कहो अब क्या बात है नसरुद्दीन बोला डॉक्टर साहब मैं ये पूछने आया हूं कि अब मैं नहा सकता हूं या नहीं एक महीने पहले नहाने के लिए मना किया था बुखार चढ़ा था इसलिए तब सोनू ने नहाना ही बंद कर दिया है मगर यह भी कोई बात नहीं एक और कहानी एक बार एक बुढ़िया एक डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर से बोली डॉक्टर साहब क्या मैं अब सीढ़ियों के द्वारा चढ़ उतर सकती हूं एक महीने पहले ही डॉक्टर ने उसके पैर का प्लास्टर छोड़ा था और उसे सीढ़ियां चढ़ने उतरने के लिए मना किया था डॉक्टर ने बुढ़िया को अच्छी तरह चेक किया और बोला जी हाँ अब आप सीढ़ियां चढ़ उतर सकती हैं बुढ़िया ने चैन की सांस लेते हुए कहा सहारे चढ़कर अपने कमरे में जा जा कर तंग आ गई थी तुमने अच्छा कहा डॉक्टर साहब की मैं सीढ़ियां चढ़ उतर सकती हूँ वरना मैं तो पाइप के द्वारा चढ़ते चढ़ते मर ही जाती लोग अपने ही ढंग से समझेंगे ना सीढ़ियां नहीं चढ़ना उतरना ठीक है मगर चढ़ना उतरना तो जारी ही रखेंगे वो तो पाइप से चढ़ेंगे उतरेंगे इससे तो बेहतर होता कि सीढ़ियों से चढ़ती उतरती मगर लोग अपने रास्ते निकाल लेंगे लोग क्या करें उनके पास सोचने की अपनी बंधी हुई प्रक्रियाएं मैं जो कह रहा हूं नया है नूतन है और पुरातन भी है सनातन भी है सनातन है इस अर्थों में क्योंकि बुद्धों ने सदा यही कहा है और नूतन है इस अर्थों में क्योंकि पंडित पुरोहित सदा इसके विपरीत रहे और पंडित पुरोहितों का प्रभाव है गालियां कौन दे रहा है पंडित पुरोहित दे रहे हैं और दिलवा रहे हैं फिर पंडित पुरोहित चाहे धर्म के हों चाहे राजनीति के इससे फर्क नहीं पड़ता उनको मेरी बातों से बेचैनी शुरू हुई है अर्चन शुरू हुई है यह गैरिक तूफान फैलता जाता है इससे घबराहट पैदा हुई इससे उनको नमालुम कितनी चिंताएं सताने लगी कि नमालुम मेरे इरादे क्या हैं क्यों मैं इतने लोगों को सन्यास दे रहा हूं यह सन्यासी फिर पीछे क्या करेंगे उनके भीतर संदेह जग रहा है वे संदेह में ही जीते उनके भीतर घबराहट भी पैदा हो रही कि कहीं उनका धंधा उनका व्यवसाय छीन ना तोड़ ना दू कहीं उनके द्वार दरवाजों पर लोग जाने बंद ना हो जाएं। निश्चित ही मेरा जो सन्यासी है वो फिर उनके द्वार दरवाजों पर नहीं जाता और जाता भी है तो नए ढंग से जाता है एक मित्र ने पूछा है उनका नाम है भगवानदास भारती मेरे सन्यासी हैं पहले तेरापंथी पंथ जैन रहे होंगे और उन्होंने पूछा है कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं क्योंकि मुनियों के पास जाता हूं तो विवाद हो जाता है इन्हीं मुनियों के पहले पास जाके वो पैर छूते थे सेवा करते थे अब ये मुनियों को बर्दाश्त कैसे हो क्योंकि उन्होंने अपने किसी मुनि को कह दिया कि क्या आप खाक मुनि हो पहले मौन होना आना चाहिए अब ये मुनि कैसे बर्दाश्त करे जिसकी तुम सेवा करते थे जिसका पैर छूते थे जाके जिसको मानते थे कि पहुंचा हुआ है उससे तुम जाके कह रहे हो कि तुम क्या कोई खाक मुनि हो पहले मौन तो सीखो तो जरूर श्रावक से ऐसी बात सुन के मुनि अगर नाराज हो तो आश्चर्य क्या है होगा ही हैरान या तो मेरे सन्यासी जाते नहीं जाएंगे तो अब नई दृष्टि नया भावबोध उन्हें अड़चन में डालेगा और मेरा सन्यासी जहां खड़ा हो जाएगा वहां वो अलग दिखाई पड़ेगा वो मुनि को भी अखरता है महात्मा को भी अखरता है अगर मेरा सन्यासी कुछ न कहे तो वो महात्मा खुद ही उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया ये तुमने क्या किया वो खुद अपनी झंझट अपने हाथ से बुलाता है सन्यासियों का बढ़ता हुआ सैलाब उनकी बढ़ती हुई बाढ़ हजार हजार तरह की गालियां मेरे लिए लाएगी तुम उनकी चिंता न लेना वे गालियां मेरे पास आके गालियां नहीं रह जाती जैसे कि तुम सरोवर में अगर अंगारे भी फेंको तो सरोवर में गिरते ही बुझ जाते अंगारे नहीं रह जाते मेरी तरफ आने दो गालियों को जितनी आए जितनी ज्यादा आए उतना अच्छा क्योंकि उतना तहलका मचेगा उतना तूफान उठेगा और मैं चाहता हूं कि इस देश में एक बड़ी भयंकर अराजकता उठे क्योंकि उसी अराजकता में इस देश की सदियों की धूल झाड़ी जा सकती जड़ताएं तोड़ी जा सकती उसी अराजकता में इस देश का नया जन्म हो सकता है उसी अराजकता से नया अनुशासन पैदा होगा अनुशासन जो चरित्र का नहीं होगा चेतना का होगा और लोगों को जब वे गालियां दें तो सहारा दो उनसे कहो कि दिल खोल के गालियां दो क्योंकि जिसको तुम गालियां दे रहे हो वो जानता है कीमिया गालियों को फूल में बदल लेने की वो जैसा समझते हैं बेचारे वैसा करते हैं उन पर नाराज मत होना उनसे झगड़ा मत लेना उनकी गालियों के उत्तर में तुम गालियां मत देने लग जाना मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी गुलजान अचानक सत्तर साल की कम उम्र में चल बसी मुल्ला नसरुद्दीन कुछ समय तो गुलजान के बगैर रहा लेकिन फिर अकेले उससे न रहा गया अंततः वह इस निदान के लिए डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर को अपनी परेशानी बताई और बोला कि मैं बिना शादी किए नहीं रह सकता डॉक्टर ने उसकी जांच पड़ताल की और कहा नसरुद्दीन यह शादी जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकती फैसला तुम्हारे हाथ में नसरुद्दीन बोला डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए शादी में करूंगा फिर आप चिंता ना करें अगर मेरी नई पत्नी को कुछ हो गया तो उसकी छोटी बहन भी मौजूद है डॉक्टर चौंका कि उसका तो अर्थ अनर्थ हो गया उसने कहा था जीवन को कुछ हो सकता है वो कह रहा मुल्ला मुला नसुद्दीन के जीवन को कुछ हो सकता है मुल्ला नसुद्दीन समझ रहा है कि लड़की के जीवन को कुछ हो जाएगा तो कोई फिक्र नहीं उसकी छोटी बहन मौजूद है अब ऐसे आदमी से क्या बात करनी है और आगे तो डॉक्टर ने एक नजर इस बूढ़े नसरुद्दीन की तरफ दया से डाली पिचकी हुए गाल मुंह में एक दांत नहीं शरीर की एक एक हड्डी उभर कर बाहर निकली आ रही है पेट और पीठ दोनों मिलके एक हो गए हैं डॉक्टर को देख के बड़ी दया आई वह बोला नसरुद्दीन यदि ऐसी ही बात है कि तुम बिना पत्नी के नहीं रह सकते तो जरूर शादी कर लो मैं शादी करने से तुम्हें रोकूंगा नहीं लेकिन मेरी एक सलाह है यदि मानो तो अपने घर में एक जवान मेहमान भी रख लो यदि पत्नी के साथ साथ एक जवान मेहमान घर में रख लो तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा मुल्ला बोला ये बात ठीक रही आपने हमारी मानी हम आपकी माने लेते हैं चलो पत्नी भी रख लेते हैं और एक मेहमान भी रख लेते हैं शादी के साथ आठ माह बाद डॉक्टर को अचानक आकस्मिक रूप से बाजार में मुल्ला ने जाता हुआ दिखाई दिया चूड़ीदार पजामा खादी की अचकन गांधी टोपी लगाए कोई फिल्म धुन गाता हुआ चला जा रहा था डॉक्टर ने उसे रोककर हालचाल पूछे और पूछा नसरुद्दीन तुम्हारी पत्नी के क्या हालचाल आठ माय हो गए शादी हुए और आज मिल रहे हो क्या हाल है पत्नी का मुल्ला बोला पत्नी कुछ ही दिनों में मां बनने वाली डॉक्टर ने बधाई देते हुए पूछा और कहा कि जवान मेहमान का क्या हाल नसरुद्दीन शरमाता हुआ बोला जी वह भी मां बनने वाली